संत कुमार जी कहते हैं बने अगाध बुद्धि सम्पन्न देवासिदेव भगवान शंकर की जब सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति सशंकित हो उठे जिससे उनका मन खिन्न हो गया तब उनके भाव को समझकर देवदेव अंबिकापति शंभु करुणार्थ हो गए फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले शंभु ने कहा देवश्रेष्ठों पशुभाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ सुनो और वैसा ही करो समाहित मन वाले देवताओं मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पार्शुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा सूर्यश्रेष्ठों तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पार्शुपत व्रत को करेंगे देवी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बारह वर्ष तक छह वर्ष तक अथवा तीन वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशुत्व से भी मुक्त हो जाएगा इसलिए श्रेष्ठ देवताओं तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे इसमें कुछ भी संशय नहीं है अनंत कुमार जी कहते हैं महर्षे परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा तथेती बहुत अच्छा ऐसा ही होगा इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा अश्वर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्ूपी पाद से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जै जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्यन्या प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता तदनंतर जो शिवा तथा तो संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं वे महेश्वर यों सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए जिस समय देवदेव देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए पर्वत के समान विशाल का उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे वे सभी हाथों में हल साल, मूसल भुसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी घोड़े सिंह रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे